से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं मैं 2015 में सिक्किम से प्राकृतिक खेती की प्रेरणा लेकर आया था और उसके बाद जो भी मैंने पैदावार की बड़े अच्छे आंकड़े प्राप्त हुए शुरू में मैंने सारे सिस्टम को समझा मैंने सब चीज़ों पे पढ़ के देखा फसल चक्कर फसल विविधीकरण शय फसलें सबको एक साथ अपने खेत पे लागू किया और सरसों की तकरीबन पैदावार 20 मन से ज़्यादा ली उसके बाद गेहूं में भी 40 मन 45 मन बयालीस मन देखो इसमें एक चीज़ आई थी पैदावार क्या बराबर हो सकती है कभी कभी कुदरत ऐसा करती है कि रसायन में भी वो पैदावार नहीं आती लेकिन कुदरती खेती में आ जाती है लेकिन उसमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे हमने सह फसलें क्या लगाई गेहूं के साथ जैसे चना लगाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और गेहूं की पैदावार बड़ी अच्छी आती है इसके बाद में सरसों है सरसों के अंदर मैंने मेथी लगाई मूली भी लगाई कुछ पशुओं के लिए चारा भी लगाया लेकिन जो सरसों की पैदावार थी वो बीस मन आई उसमें फसल विविधीकरण भी बहुत अहम था इस तरह से जैविक खेती करते करते आज पाँच छः साल का अनुभव आपके सामने बताया इसमें मैंने देखा कीटों की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है कीट आते हैं कीटों को खाने के लिए त्रू कीट भी आते हैं मैं अपने खेतों में सबसे बड़ी चीज़ ये बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे ये जैविक सप्रे वगैरह बनाने का भी काम नहीं करता थोड़ा बहुत कभी संजीवक या गौमूत्र का सप्रे करता हूँ इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान देता हूँ पौधों को पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलें जैसे जीवामृत घन कम पानी लगाना नलाई गुड़ाई ज़्यादा करना ज़मीन को ज़्यादा गिली बिजाई नहीं करके थोड़ी ही सूखी बिजाई करना था कि खरपतवार कम हो और इस तरह से अपने खेतों पे मैंने काम किया है पहले मैंने छः एकड़ की शुरुआत की थी जिसमें दो एकड़ लीज की थी अभी मैंने काम की अधिकता देखते हुए मैंने अपनी चार एकड़ को तारबंदी करा के और उसमें चारों तरफ बफर जोन जिसमें बड़े जो ऊँचे बढ़ने वाले पेड़ हैं वो लगाए हैं दो तरफ लेमन ग्रास लगाई है कहीं बीच बीच में विविधता के लिए पशुओं के लिए जो नेपियर घास होती है वो लगाई है कुछ हिस्से में बेड़ पे खेती की है कुछ हिस्से में जंगल खेती भी की है उसका भी रिजल्ट उसके साथ में देखा है बड़े अच्छे रिजल्ट हैं हम ये माने कि रसायन खेती से मैं आज कहीं जैविक खेती में ऊपर हूँ मेरे खेतों का विश्वास ही मेरी पैदावार है मेरे को ये विश्वास है मैं मेहनत करता हूँ लेबर पे मैं बहुत कम विश्वास रखता हूँ जहाँ तक उसके अपने आप काम करने पे विश्वास करता हूँ और बड़ा अच्छा रिजल्ट हासिल हो रहा है धन्यवाद इनका एक बात मैं जोड़ दूँ इन्होंने नहीं बताई बहुत सारे किसान कपास में बी कपास पर शिफ्ट कर गए हैं ये अनिल जी बीटी कपास पे शिफ्ट कर गए हैं ये बीटी कपास नहीं बोते हैं नॉन बीटी कपास बोते हैं कौन सी वैरायटी बोते हो क्या है ज़िए? मैंने एक बार अपने जो मनवीर रेडू जी हैं उनसे कपास का बीज लिया था नॉन बीटी जो एचएस एस सिक्स था हरियाणा जो छः नंबर बोलते थे पहले उसके बाद में अब की बार लगाई थी तीस नॉन बी जो सिरसा से आई थी बाकी हाइब्रिड बीज मैं कभी यूज़ नहीं करता बीज यूज़ करता हूँ तो सिर्फ देसी या अपने खुद के फार्म पे जैसे कोई बीज लगाया उसको छांट के तैयार करके लगाता हूँ सरसों का मेरा रिकॉर्ड है आज तक मैंने कभी भी अपने खेत पे कोई थैली खरीद के नहीं बोई है अपना ही बीज छांटता हूँ पिछली बार का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ एक पौधे से बीज छाटा तीन ग्राम और तीन ग्राम को मैंने बिजाई कर दिया अपने दो बीघा में उसके बाद में सभी की सरसों बड़ी ऊंची ऊँची तीन तीन फिट होगी थी मेरी सरसों उस टाइम पे नौ इंच एक फिट की थी लेकिन उसका फुटाव बहुत ज़्यादा था और लास्ट में जब उसकी पैदावार का आंकड़ा आया तो दो बीघा के अंदर तीन क्विंटल और बीस किलो सरसों बिल्कुल तोल के निकाली थी आप एक एकड़ में एक एकड़ में पानी देने के लिए कितनी क्यारी बनाते हैं पानी देने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सरसों की बिजाई होती है तो उसमें पाँच पाँच सात सात खूट बना के उनकी सिंचाई करता हूँ और गेहूँ की सिंचाई के लिए मैं कम से कम बीस से तीस कैरी बनाता हूँ और पानी भी जहाँ तक हो सकता है दो लगाता हूँ ताकि गेहूँ सही पक जाता है उसमें भी फोन नंबर फोन नंबर नौ सौ निन्यानवे गांव बता दिए हाँ गांव बता दिए शुक्रिया सिरसा से लक्ष्मी नारायण जी और उसके बाद रेवाड़ी से सोमदत्त जी आए हैं क्या रेवाड़ी